श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 109, 7 मार्च अठारह श्री राम कृष्ण युवक से तुम ज्ञान की चर्चा छोड़ो भक्ति लो भक्ति ही सार है आज क्या तुम्हें तीन दिन हो गए ब्राह्मण युवक हाथ जोड़कर जी हाँ श्री रामकृष्ण विश्वास करो उन पर निर्भरता लाओ तो तुम्हें कुछ भी न करना होगा माँ काली सब कुछ कर लेंगे ज्ञान की पहुँच सदर दरवाजे तक ही है भक्ति घर के भीतर भी जाती है शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है उसमें विद्या और अविद्या दोनों है परंतु वह निर्लिप्त है वायु में कभी सुगंध मिलती है कभी दुर्गंध परंतु वायु निर्लिप्त है यासदेव यमुना पार कर रहे थे वहाँ गोपियाँ भी थीं वे भी पार जाना चाहती थी दही दूध और मक्खन बेचने के लिए पर वहाँ नाव न थी सब सोच रही थी कैसे पार जाए इसी समय व्यास देव ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है तब गोपियाँ उन्हें दही दूध मक्खन रबड़ी सब खिलाने लगी व्यास देव लगभग सब साफ कर गए फिर व्यास देव ने यमुना से कहा यमुने अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारा जल दो भागों में बंट जाए बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाए ऐसा ही हुआ यमुना के दो भाग हो गए बीच से उस पर जाने की राह बन गई उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यास देव पार हो गए मैंने नहीं खाया इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है प्रकृति के परे है उसे न भूख है न प्यास न जन्म है न मृत्यु वह अजर अमर और सुमेरुवत है जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ हो वह जीवन मुक्त है वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देह-आत्म बुद्धि नहीं रह जाती दोनों अलग-अलग हैं, जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो उसी तरह विषय बुद्धि रूपी पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है तब आत्मा एक अलग चीज जान पड़ती है और देह एक अलग चीज कच्ची सुपारी या कच्चे बादाम के भीतर का गुदा छिलके से अलग नहीं किया जा सकता परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं पक्की अवस्था में रस सूख जाता है ब्रह्मज्ञान के होने पर विषय रस सूख जाता है परंतु वह ज्ञान होना बड़ा कठिन है कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है हंसकर एक आदमी बहुत झूठ बोलता था इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है किसी दूसरे के तिरस्कार करने पर उसने कहा क्यों जी संसार तो स्वप्नहत है ही अतएव सब अगर मिथ्या हो तो सच बात ही कहाँ से सही होगी झूठ भी झूठ है और सच भी झूठ ही है सब हँसते हैं